पत्रावली एक सौ श्री बहेमिया चंद को लिखित वाशिंगटन तेईस अक्टूबर अठारह सौ प्रिय बहेमिया चंद लिमड़ी मैं यहाँ कुशल से हूँ इस समय तक मैं इनके उपदेशकों में से एक हो गया हूँ मुझे और मेरी शिक्षा को ये बहुत पसंद करते हैं संभवतः आगामी जाड़े तक मैं भारत वापस आऊँ क्या आप बम्बई निवासी श्री गांधी जी को जानते हैं वे अभी शिकागो में ही हैं मैं देश भर में शिक्षा और उपदेश देता हुआ घूमता फिरता हूं, जैसा कि भारत में किया करता था हजारों की संख्या में उन्होंने मेरी बातें सुनी और मेरे विचारों को आग्रह के साथ ग्रहण किया यह बहुत महंगा देश है परंतु जहाँ जहाँ मैं जाता हूं, भगवान मेरे लिए प्रबंध कर रखते हैं आपको एवं वहाँ लिमड़ी राजपुताना को मेरे सभी मित्रों को मेरा प्यार बहुधी विवेकानंद एक सौ सैंतीस कुमारी ईशा बेल को लिखित वाशिंगटन द्वारा श्रीमती ई टोटेना टोटेन सत्रह सौ आठ डब्ल्यू आई स्ट्रीट छब्बीस अक्टूबर अठारह सौ चौरानवे परिवहन लंबी चुप्पी के लिए क्षमा करना किंतु मैं मदर चर्च को पूर्वक लिखता रहा हूँ मुझे विश्वास है तुम सभी इस मनोहर शरत ऋतु का आनंदपूर्वक उपभोग कर रही हो मैं बाल्टी मोर और वॉशिंगटन का अपूर्व आनंद ले रहा हूँ यहाँ से फिलाडेल्फिया जाऊँगा मेरा ख्याल था कुमारी मेरी फिलाडेल्फिया में है इसीलिए उनका पता ठिकाना मांगा था किंतु जैसा कि मदर चर्च कहती हैं वह फिलाडेल्फिया के पास किसी दूसरी जगह रहती हैं मैं नहीं चाहता कि वह कष्ट उठाकर मुझसे मिलने आए जिस महिला के यहाँ मैं टिका हुआ हूँ वह कुम्हारी फे हो की भतीजी है नाम है श्रीमती टोटेन। एक सप्ताह से अधिक दिनों तक मैं उनका अतिथि रहूंगा। तुम मुझे उनके पते पर पत्र लिख सकती हो मैं इस जाड़े में जनवरी या फरवरी तक इंग्लैंड जाना चाहता हूं। लंदन की एक महिला ने जिनके यहाँ मेरे मित्र ठहरे हैं मुझे अपने घर पर ठहरने का निमंत्रण भेजा है और उधर भारत से वे हर रोज प्रेरित कर रहे हैं लौट आइए कार्टून में पितू कैसा लगा किसी को मत दिखलाना यह अच्छा नहीं है कि हम पित्तू का इस तरह मखोल उड़ाएं तुम्हारे कुशल संवाद सदा जानना चाहता हूँ किंतु अपने पत्रों को जरा स्पष्ट और साफ लिखने की ओर ध्यान दो इस परामर्श से नाराज मत होना तुम्हारा प्रिय भाई विवेकानंद